नमस्कार दूरदर्शन आर्काइव द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम यादें में आप सभी का स्वागत है आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मुख्त शायर से करवा रहे हैं जो अपनी काबिलियत से जमाने के रुख को मोड़ने की ताकत रखते थे सैयद अख्तर हुसैन रिजवी जिन्हें जमाना कैफी आजमी के नाम से जानता है इनका जन्म चौदह जनवरी उन्नीस में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था ये एक ऐसे अजीम शायर

कवि गीतकार थे जिन्होंने उर्दू शायरी को हिंदी सिनेमा जगत में पॉपुलर किया फ़िल्म ही रझा के वो सुंदर डायलॉग को कोई कैसे भुला सकता है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसे गीतों को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं

कैफ़ी साहब ने मंथन साथ हिंदुस्तानी कागज़ के फूल पाकिज़ा हकीकत अर्थ जैसे संजीदा फिल्मों के लिए बेहतरीन लिरिक्स दिए इनकी काफियत एक ऑडियो बुक है जिसमें इनकी आवाज़ में इनकी रचनाओं को सुन सकते हैं बेहतरीन शायरी व मौसिकी के लिए कई सारे पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजा गया है जिनमें पद्मश्री फिल्म फेयर अवार्ड नेशनल अवार्ड

फॉर द बेस्ट लिरिसिस्ट फॉर द फिल्म साथ हिंदुस्तानी इत्यादि है तो आइए इस खूबसूरत कलाकार से मिलते हैं कैसे भाई uh, कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत जिले आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में मेरे पैदाइश हुई मेरे वालिद को अपने लड़कों से ज्यादा अपनी बेटियों से प्यार था

बहनें भी हमारी पाँच थी लेकिन अजीब इत्तेफाक की बात है कि बड़ी बहन को टीबी हुई अच्छा आज टीबी तो नजलें जुकाम के बराबर है उस वक्त कैंसर से कम नहीं समझी जाती थी तो उन्होंने खूब जम के इलाज किया बड़ी बहन का और जहाँ जहाँ वो इलाज के लिए जाती थी

तो चूंकि मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ता था अच्छा तो इस तरह से अगर आपने झनकार में मेरी नजमें पढ़ी होंगी तो देखा होगा कि उ, उन नजमों में मायूसी और दर्द ज्यादा है पहली बार मिजबा में 1980 या शायद 1982 में गई और मुझे इतनी हैरत हुई

कि ये इतना छोटा सा गांव है यहाँ सड़क भी नहीं है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है यहाँ पानी भी नहीं है और ये आदमी जो मेरा बाप है जो इतना वेल नोन शायर है जिसको सारी दुनिया जा, जानती है वो इतनी छोटी सी जगह से निकला है और कहाँ ये आदमी पहुंच गया बहुत हैरत का मुझे एहसास हुआ मैंने शायरी शुरू की थी जिस वक्त की ये बात कर रहा हूँ तो रोज़ ही

कुछ न कुछ कह लेता था लेकिन ज्यादा चीज़ें उस वक्त की ज़ाया हो गई सिर्फ एक गज़ल जो ये पहली मेरी गजल है जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये जिंदा रह गई इस वजह जिंदा रह गई कि इसको ये कहीं बेगम अख्तर को बाद में मिल गई उन्होंने इसमें अपनी आवाज़ के पंख जोड़ दिए रू बे है एक दिल की अजियत क्या है दिल ही शोला है तो ये सोज मोहब्बत क्या है

वो मुझे भूल गई इसकी शिकायत क्या है रंज तो ये है कि रोरो के भुलाया होगा मैं हैदराबाद की एक सीधी सादी सी लड़की थी और मुझे कैफ़ी की शक्ल बहुत अच्छी लगी थी और उनकी शायरी और उनकी आवाज़ वगैरह इस वजह से मैंने उनको पसंद किया था और अपने घर के पूरे माहौल के इख्लाफ के बावजूद उन्होंने कहा था कि देखिए आपको तो कपड़े पहनने का इतना शौक़ है और वो बेचारे सिर्फ फोर्टी फाइव कमाते हैं

तो जाहिर है कि आपका खर्च नहीं चल सकता तो मैंने कहा कि नहीं वो आदमी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनके साथ चाहे मुझे मजदूरी भी करनी पड़े और सर के ऊपर मट्टी भी उठानी पड़ेगी तो मैं करूँगी शादी मेरी हो चुकी थी शादी मेरी सैतालीस में हो गई थी तो सैतालीस की शादी के बाद ज़ाहिर है आदमी का खर्च बढ़ता है मैं तो पार्टी मेंबर था तो मुझे वेज मिलती थी पार्टी की

मगर वो सिर मेरे लिए काफ़ी होती थी आपको ताजुब होगा कि हमारे पास आ, मेरे खाने के पैसे नहीं होते थे तीस रुपये कैफे साहब को खाने के देने पड़ते थे और पार्टी उनको सिर्फ फोर्टी फाइव देती थी तो ये सुबह पाँच बजे उठ के एक नज़्म लिखते थे मजा नज़्म डेली अखबार के लिए

तो वो भी मुझे बहुत बुरा लगा जब पीसी जोशी ने मुझसे कहा कि ये इनसे मुझे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए तो फिर मैंने प्रेम धवन वगैरह से कहा कि मुझे कहीं ना कहीं काम दिलवाओ तो उन्होंने एक कुरस में मुझे एक गाना दिलवाया तो उसके तीस रुपये मुझे मिले तो बहुत खुश हुई मैं फिर मैंने पृथ्वी थिएटर भी में भी काम किया इस तरीके से डबिंग करती थी करती थी उससे पैसे कमाने लगी मुझे हमेशा इस बात का एहसास था कि ये मुख्तलफ़ कस्म के आदमी हैं

हमेशा ऐसा लगा था कि जैसे बाकी के बाप होते हैं बाकी के वाल होते हैं वैसे ये नहीं है इनमें बहुत सी चीज़ें थी, ऐसी थी जिनसे उस वक्त मुझे मैं आपको तीन साल की उम्र की बात बता रही हूँ कि मुझे इससे तकलीफ़ होती थी एक तो ये सफ़ेद कुर्ता पज़ामा पहनते थे पैंट और शर्ट नहीं पहनते थे जैसे कि बाकी के लोग मेरे स्कूल में पहनते थे और ऑफ़िस नहीं जाते थे बस घर पर बैठ के लिखते रहते थे तो मुझे ऐसा लगता था शायर चीज़ क्या होती है

शायर तो शायद कोई ऐसा ऐसी चीज़ होती है जो कोई कोई काम वाम करता नहीं है और बिजनेस बिजनेस करता नहीं है तो इट इज़ अ यूफेमिज्म फॉर समबडी हु डज़ नो वर्क व्हाट्स एवेवर लेकिन उसके बाद जब इनका नाम पेपर में आना शुरू हुआ और मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे बताया कि देखो तुम्हारे वालिद का नाम स्कूल आई मीन अखबार में आया है

तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि क्या बात है भैया मेरा अब्बा जो है वो तो दुनिया के सब अब्बा से मुख्तलि और फौरन मैं जिन चीजों से शर्माती थी घबराती थी उन सबको मैंने अपना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट बना लिया और बल्कि आई स्टार्ट शोइंग ऑफ टू माई फ्रेंड्स फ्राम एवरीबडी एल्स सीरियसली मुझे

जिस दिन गुरुदत्त ने मुझे साइन किया गुरुदत्त इतनी बड़ी चीज़ थे कि उन्होंने साइन किया तो इंडस्ट्री ने समझ लिया कि ज़रूर अच्छा लिखते होंगे तब ही इन्होंने किया मगर बदकस्मती ये रही राशिद के उनकी वो सबसे पसंदीदा फिल्म फ्लाप हो गई कागज़ के फूल लोगों ने यह कहा यह नहीं कहा कि इनको लिखना नहीं आता यह कहा कि लिखते बहुत अच्छा है मगर इनके सितारे ख़राब हैं

तो इसकी वजह से बहुत से प्रोड्यूसरों ने मुझे मेरे करीब आना छोड़ दिया म्यूजिक डायरेक्टर समझते रहे भाई ये मनहूस है इनके साथ क्या काम करना तो बहुत बेकारी की तकलीफ़ के दिन गुजरे काफ़ी और उसमें साहब हर तरह की तकलीफ़ जाहिर है कि बम्बई ऐसा शहर उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ माली होती है अगर वो ना हो वो रहा मगर

आफरी है मेरी बीवी को कि इनके बाप ने मुझसे मना किया था कहा था ये बहुत खर्ची लेकिन इन्होंने मेरा ऐसा साथ दिया कि उस वक्त भी मैं इसी रास्ते पर जमा रहा और वो जो कभी मुझे यकीन है कोई दूसरी बीवी होती तो कुछ न कर पाती तो मुझे पार्टी से जरूर बदगुबान कर देती

ये छोड़ो कोई का और काम करो भाई मैंने जो एक छोटी सी उम्र में कैफी साहब का जो इंतखब किया अपने हम सफ़र के लिए तो मैं समझती हूँ सैतालीस साल गुजरने के बाद भी मेरा ख्याल है कि मेरा सिलेक्शन बिल्कुल सही था वैसे तो लोग आ, हमेशा बीवियाँ जो हैं तारीफ़ ही करती हैं करती हैं वो करती, करती हैं लेकिन मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ बहुत खड़ी हूँ

काफ़ी बेकारी दिन गुजरे फिर चेतन साहब ने हकीकत शुरू की तो हकीकत हकीक़त इन्होंने बहुत दिनों के बाद शुरू की थी इसलिए कि यह भी बेकार थे इनकी बहुत से बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी तो जब इन्होंने फिल्म शुरू किया और मुझे साइन किया तो लोग इनके पास पहुंचे और इनसे कहा आप क्या कर रहे हैं इतने दिन के बाद आपको चांस मिला है

आप उनको ले रहे जिनके सितारे खराब हैं उनका देखो सितारे मेरे भी अच्छे नहीं है दो खराब सितारे मिलके शायद कुछ कर पाए इसलिए किया। और उसके बाद से तो वो फिल्म चली और खूब चली और गाने खूब चले तो फिर वो भूल गए लोग सितारे उतारे कैफी साहब की शायरी में जो सबसे खास बात लगती है वो ये है

उनकी जो सबसे पर्सनल प्रॉब्लम है वो सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं रहती है इट बिकम्स द प्रॉब्लम ऑफ द यूनिवर्स इट ट्रांसेंड्स द ट्रेजिडी ऑफ द पर्सन इट ट्रांसेंड्स द फेलियर ऑफ़ द पर्सन इनटू अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड अ यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग जिंदगी जहद में है सब्र केबू में नहीं नब्ज़ हस्ती का लहू काम के आंसू में नहीं

उड़ने खे में है नखत खबे नहीं जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं उसकी आजाद रविश पर भी है है तुझे तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कदर अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं तुझमे शोले भी हैं बस अश्क पिछानी ही नहीं तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं

तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे तोड़ के रस्म के रस्म बंदे कदामत से निकल जोफ इशरत से निकल वह में नजाकत से निकल नफ्स के खैचे हुए हल्के अजमत से निकल कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल राह का खारही क्या गुल भी है तुझे

उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे तोड़ ये आजम शिकंद सिलसिला खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़ तौक ये भी है का खिर भी तोड़ तोड़ पैमाने भी मन के तूफान छलकना है उगलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे मुझे लगता है जितना आदमी ग्रेट होता जाता है उतना उसके अंदर एक ह्यूमिलिटी आ जाती है

Uh, हाल ही में जब अब्बा के अब्बा को ऑनर किया गया था यूपी गवर्नमेंट ने उनको ऑनर किया था तो आई सॉ हिम इन ऑल हिज ग्रेटनेस एंड जब मुझे एहसास हुआ कि ये इंसान अपने अपने ग्रेटनेस से कितना डिटैच है मतलब सब लोग उनके अतराफ़ उनकी सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे थे

और वो इस तरह से देख रहे थे उनको जैसे वो किसी और की बात कर रहे हैं तो इट वॉज ऑलमोस्ट एज एफ समी एल्स वॉज बीज ऑनर्ड दे टिंग अबाउट समी एल्स तो मुझे लगता है कि ये उनमें एक बहुत बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट uh, uh, खासियत उनमें ये है कि ही डजेंट लेट इट अफेक्ट हिम एट ऑल एक इनकी जो और बहुत बड़ी ख़ासियत है वो ये है कि ये आदमी वर्कर है

ये मजदूर है ये किसान है ये ज़मींदार नहीं है और ये इतना बड़ा लीडर होने के बावजूद इसमें कोई लीडरी की कोई बात नहीं है कोई मैं राजा हूं और मेरी बात मानो, ऐसी कोई बात नहीं है मैंने इनको देखा है कि जब इप्टा का फंक्शन हुआ था तो ये सिर्फ इप्टा का जो ये स्टैम्प निकला है फिफ्टिय गोल्डन जूबली पर

ये सिर्फ कैफी आजमी की हिम्मत है और इनकी परसिस्टेंस है और इनके जान का लवा बनने की ताकत के इन्होंने ये स्टैंप निकलवाया बहुत कम ऐसे लोग इस दुनिया में आते हैं और बहुत कम मेरे जैसे खुशनसीब हैं जो अब्बा कैफी साहब के घर में मैं आई और मुझे इतना प्यार मिला उनसे और

री थैंकफुल मुझे इसकी खुशी है कि मेरे बच्चे मुझे बाप की हैसियत से बहुत चाहते हैं बहुत पसंद करते हैं और इसकी भी खुशी है कि बीवी भी बहुत साथ देती बहुत चाहती शौहर मुझको वो अच्छा शोहर समझती शायद मैं हूँ भी अच्छा शोहर कोई।